दुनिया का शोड़ के मुख्य जब मन का मौन हो जाए नमस्कार आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आज फिर से हम आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं एक नए करियर को लेकर जी हाँ आज हम लोग बात करेंगे साउंड इंजीनियरिंग के बारे में जी हाँ बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे इस फील्ड में काम करते हैं साउंड इंजीनियरिंग एक बहुत ही अलग और यूनिक फील्ड है जो स्टूडियो के अंदर काम किया जाता है तो आइए आगे बढ़ते हुए आज इस करियर की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है और हमेशा की तरह हमारे करियर काउंसलर एक्सपर्ट अमृतपाल कौर जी हमारे साथ हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति एंड नमस्कार आज न्यू एज करियर की सीरीज में हम बात करेंगे ऑडियो इंजीनियरिंग की मैं हूं आपकी अपनी करियर काउंसिलर अमृतपाल न्यू दिल्ली से और ऑडियो इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन है न्यू एज करियर्स में अगर आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में या कानों से रिलेटेड आपको सुनना बहुत अच्छा लगता हो तो आइए जानते हैं व्हाट इज ऑडियो इंजीनियरिंग ऑडियो इंजीनियरिंग जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जितनी भी वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसके पीछे जो टेक्निकल आस्पेक्ट होता है उसको कहते हैं ऑडियो इंजीनियरिंग ऑडियो इंजीनियरिंग में जो फिजिकल साउंड मशीन मैकेनिज्म इक्विपमेंट ऑर्टिस्टिक्स उसके जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं इन सबको इकट्ठे करके जो आपको फाइनल आउटपुट दिया जाता है उसको कहते हैं ऑडियो इंजीनियरिंग कई तरह की ऑडियो इंजीनियरिंग्स होती हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन होती हैं सबसे ऊपर आती है स्टूडियो इंजीनियर्स की स्टूडियो इंजीनियर्स वो होते हैं जो एक स्टूडियो में एक बंद कमरे में जो कि साउंड प्रूफ होते हैं वहां बैठकर वो रिकॉर्डिंग्स को हैंडल करते हैं उनके सेशंस में म्यूजिक वॉइस ओवर ऑडियो प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स पोजिशनिंग ऑफ माइक्रोफोन्स ये सब बहुत ही बारिकियां होती हैं जिसमें वो एक हाई क्वालिटी साउंड को कैप्चर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इसके बाद आता है लाइव साउंड इंजीनियर्स लाइव साउंड इंजीनियर्स वो होते हैं जो ज्यादातर थिएटर प्रोडक्शंस में या लाइव इवेंट्स जो होते हैं ओपन एयर हो सकते हैं क्लोज में हो सकते हैं लेकिन वो लाइव स्ट्रीम होते हैं तो उनकी प्रसिशन उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है वो उनके इक्विपमेंट्स अलग होते हैं उनका साउंड चेक अलग होता है उनका रियल टाइम मिक्सिंग परफॉर्मेंस जो होता है वो भी अलग होता है इसके बाद आते हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स ज्यादातर रेडियो और टेलीविजन में बैकएंड पे काम करते हैं ये मेक श्योर sure करते हैं कि प्रॉपर ऑडियो क्वालिटी हो ब्रॉडकास्ट के लिए इनका जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है और जितनी भी इनकी टेक्निकल मशीनरी और वो सब होता है ये थोड़ा सा अलग होता है इसके बाद एक और है पोस्ट प्रोडक्शन इंजीनियर्स जी ज्यादातर फिल्म टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में इनिशियल रिकॉर्डिंग के बाद का काम होता है जहां पे वो स्पेशल साउंड इफेक्ट डालते हैं ताकि बैकग्राउंड नॉइज को बैलेंस किया जा सके म्यूजिक को बैकग्राउंड में पॉलिश किया जा सके और एक अच्छी सुंदर पॉलिश फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने लाई जा सके इसके बाद आते हैं गेम ऑडियो इंजीनियर्स ये लोग स्पेशलाइज करते हैं साउंड को सही समय पे वीडियो गेम के साथ मैच करते हुए उसके एम्बियंस को मैच करते हुए इम्प्लीमेंट करना कैरेक्टर की साउंड को उसमें ऐड करना और दो कैरेक्टर्स के बीच में जो खाली समय होता है उसमें साउंड को किस तरह से वीव करके एक फाइनल सुंदर प्रोडक्ट आपके सामने पेश करना तो ऑडियो इंजीनियरिंग एक तरह से बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो म्यूजिक प्रोडक्शन या किसी भी तरह का जो ऑडियो है उसकी रिकॉर्डिंग में उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक फाइनल प्रोडक्ट के साथ मैच करके आपके सामने लाई जाती है ये इसी तरह से है जैसे आप आ, एनिमेशन की जब हमने बात करी थी पिछले एपिसोड में तो एनिमेशन में भी साउंड आती है तो Already, वो होती है, उसके ऊपर के डाले जाते हैं। अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया साउंड इंजीनियरिंग के बारे में और बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों को भी इस इंजीनियरिंग के बारे में शायद पता भी नहीं था लेकिन आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से बताया कि इंजीनियर्स इसमें किस किस तरह के होते हैं और कैसे ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताया स्टूडियो के बारे में बताया नॉइस के बारे में आपने बताया और किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं तो आइए इसके बारे में और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और इस फील्ड में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं थोड़ी देर में अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो मुस्कराते रहो निक दुनिया का शोर के मुख्य मन हो जानिक दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का, का मोन चंचल चित का भटका पंची लौट जो नीड़ में आए सुख चैन अनोखा पाए छोड़ दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मान हो जाए चंचल चित का भटका पंची लौट जो नीड़ में आए सुख चैन चेन अनुखा पाए निक दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए चंचल चित का भटका पंची नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आज हमारा विशेष ट्रेड ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं साउंड इंजीनियरिंग के बारे में बातें कर रहे हैं तो आशा करूँगा कि आप सभी को अच्छा लग रहा है बहुत ही बारीकी से जो है इस बात को समझाने की कोशिश अमृतपाल कौर जी आपसे कर रही हैं तो आइए इस फील्ड में हमारा स्कोप क्या है और किस तरह से हम इस फील्ड में अच्छा अपना करियर बना सकते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग इस फील्ड में एक्सेल भी कर सकते हैं है ना? तो अमृतपाल जी बताइए आगे आइए अब आगे बात करते हैं कि ऑडियो इंजीनियरिंग क्यों चूज करना चाहिए और इसका भारत में और बाहर क्या स्कोप है आज की डेट में जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है और भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डिमांड में है कि वहाँ पे स्किल्ड ऑडियो प्रोफेशनल्स की बहुत बहुत कमी है हर साल सिर्फ बॉलीवुड में ही 1000 फिल्में बनती हैं और इसके लिए बहुत सारे साउंड टेक्नीशियंस रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स पोस्ट प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट रीजनल फिल्म जैसे तमिल तेलुगू मलयालम पंजाबी हिंदी हर तरह की लैंग्वेज में इनकी जरूरत होती है और बियॉन्ड सिनेमा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड लेबल्स हैं जितने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी हाई क्वालिटी ऑडियो इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इंडस्ट्री में भी ऑडियो स्पेशलिस्ट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है गेमिंग इंडस्ट्री इस वक्त 3.9 बिलियन डॉलर सिर्फ 2025 में ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है और हमारे पास स्किल्ड ऑडियो इंजीनियर्स की बहुत बहुत कमी है इसके बाद आते हैं पॉडकास्ट जहां पे इस वक्त अच्छे बहुत अच्छे जो स्पेशलाइज्ड ऑडियो इंजीनियर्स होती हैं पोस्ट प्रोडक्शन इंजीनियर्स होते हैं उनकी बहुत कमी है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिएटिव फील्ड है और कितने लोगों की यहाँ पे कमी है यहाँ की स्टार्टिंग सैलरी एक ऑडियो इंजीनियर की अगर हम बिल्कुल शुरुआत से हम करें तो 20 से तीस हजार रुपया महीना की शुरुआती उनकी इनकम हो सकती है और वो करते करते जब वो स्पेशलाइज्ड रोल में चले जाते हैं चाहे वो फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में जाएं चाहे गेमिंग इंडस्ट्री में जाएं चाहे एज ए फ्रीलैंस काम करना चाहे तो जैसे जैसे वो इस फील्ड में अपनी पहचान बनाते जाते हैं नेटवर्किंग बनाते जाते हैं उनका पोर्टफोलियो ग्रो होता जाता है वैसे वैसे इस फील्ड में काम की भी कमी नहीं है और पैसे की भी कमी नहीं है अगर मैं कहूं कि अनलिमिटेड इनकम के आपके इसमें ऑप्शन हैं, तो वो कहना भी गलत नहीं हो सकता। दूसरी बात इसमें आप अपनी ऑडियो इंजीनियरिंग की कंपनी बना सकते हैं जो बाहर से फ्रीलांस काम ले सकते हैं इंडिया से भी और पूरे विश्व से भी आप अपना फ्रीलांस काम लेके अपनी कंपनी को बना सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ गेमिंग इंडस्ट्री के साथ पिक्चर इंडस्ट्री के साथ कार्टून इंडस्ट्री के साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में एडवरटाइजिंग की दुनिया में हर जगह ऑडियो इंजीनियर की जरूरत होती है जैसे जैसे वर्चुअल हमारा एक्सपैंड हो रहा है बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड वैसे वैसे साउंड इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है खास तौर पर उन लोगों को जिन लोगों को म्यूजिक सुनने में म्यूजिक की गहराइयाँ सुनने में समझ आती है उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर और ऑप्शन हो सकती है एज ए करियर जिसके लिए इस फील्ड के लिए जरूर जरूर सोचना चाहिए अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं जिन्हें म्यूजिक सुनना पसंद है और खास करके नए म्यूजिक पुराने म्यूजिक की जो है उन्हें एक बारीकी जो समझ है वो हो तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं और सुनने का अगर आप सुनना पसंद करते हैं सुनने की क्षमता आप में ज़्यादा है तो आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं चलिए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं अमृतपाल कौर जी से लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत प्रतपाल कौर जी बात ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को स्कोप सुनकर तो इसी फील्ड में जाने का दिल हो रहा होगा कोई बात नहीं आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी गहरी समझ होनी चाहिए इसलिए आज हम लोग साउंड इंजीनियरिंग ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो चलिए अब कौन बच्चे इसमें अच्छा कर सकते हैं और इंटरेस्ट किन होना चाहिए किस तरह के चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए क्वालिटी एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या होनी चाहिए ऑडियो इंजीनियरिंग के लिए ये बातें आप अमृतपाल कौर जी से सुनेंगे और किस तरह का क्वालिफिकेशन कौन कौन सी पढ़ाई आपको करनी ज़रूरी है इस विषय पर भी बातें सुनते हैं अमृतपाल कौर जी जी तो आइए अब आगे बात करते हैं कि किन लोगों को या किन बच्चों को ऑडियो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहिए और ये बात पर आगे चलने के लिए उनको किस तरह की एजुकेशन की जरूरत होती है सबसे पहली बात है कि जिन बच्चों के पास टेक्निकल एप्टीट्यूड होता है म्यूजिक के प्रति और उनकी क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज होती हैं उन लोगों के लिए जिनके कान में जिनको सुनने में साउंड की म्यूजिक में डिटेल में जाने के लिए एक एबिलिटी है नेचुरल एबिलिटी है और उनमें पेशेंस है बार बार एक ही काम को करने की उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है यहां पर मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगी कि इस फील्ड में जाने से पहले एक बार अपनी करियर काउंसिलिंग जरूर करवाए ताकि बाद में आपको ना हो कि मैं मुझे इस फील्ड में आना भी चाहिए था या नहीं शौक होना एक बात है एप्टीट्यूड होना अलग बात है आपकी पर्सनालिटी से उस चीज का उस काम का मैच करना बहुत जरूरी है ताकि आप सारी उम्र उसमें काम करते हुए एंजॉय भी करें और पैसा भी कमा सकें दूसरी बात इस फील्ड में आने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आप में कोलेब्रेशन की अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप आर्टिस्ट के साथ डायरेक्टर्स के साथ प्रोड्यूसर्स के साथ इन सब के साथ मिलकर टीम वर्क में काम कर सकें साथ में आप में कंप्यूटर लिटरेसी भी बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि आज की डेट में जितना भी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम होता है सारे का सारा कंप्यूटर स्किल्स पे ही होता है सब काम कंप्यूटर्स पे होता है स्पेसिफिकली डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस जो डी होते हैं वो होते हैं तो म्यूजिक के लिए पैशन होना साउंड के लिए आपके ईयर्स में वो बारीकी होना ये सब चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। आइए आगे बात करते हैं कि किस तरह से एजुकेशन इस फील्ड में चाहिए होती है तो आप स्कूल लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बाद में स्कूल के बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं डिग्री कोर्सेस भी हैं जैसे कि छह महीने से लेकर एक साल तक के कोर्सेज होते हैं अगर डिग्री प्रोग्राम में जाती हैं तो तीन से चार साल का होगा मास्टर्स का प्रोग्राम एक साल का होता है बैचलर्स में ऑडियो इंजीनियरिंग साउंड इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है कुछ खास खास जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब सिखाते हैं जैसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफ पुणे यहाँ पे एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन टेलीविजन साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिजाइन फीस अप्रोक्सीमेटली डेढ़ लाख दो लाख एक साल की होती है इसके बाद आता है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता यहाँ पे तीन साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होता है साउंड रिकॉर्डिंग में इसकी फीसमेयर अराउंड पर सेमेस्टर पैंसठ हजार के आसपास होती है एग्जैक्ट आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगा कि कितना पैसा आपको फीस के तौर पर देना पड़ेगा इसके बाद है साउंड इंजीनियरिंग अकेडमी मुंबई वहां भी अलग अलग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इन सब की जो एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं फिर है ऑडियो अकेडमी बैंगलोर के एम म्यूजिक कंजरवेटरी चेन्नई इसके बाद है स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग डिजिटल अकेडमी मुंबई इंटरनेशनल मुंबई ये काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग तरह के आपको नॉलेज देते हैं सर्टिफिकेशन देते हैं डिग्री भी देते हैं अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किन बच्चों को इस फील्ड में एक्सलेंसी मिल सकती हैं इसके बारे में आपने बताया है जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए पढ़ाई क्या होनी चाहिए इस पर आपने विस्तार से बताया तो आइए मुझे लगता है कि म्यूज़िक सुनने वाले सारे बच्चे इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ़ मनोरंजन की दृष्टि से नहीं इसे करियर की दृष्टि से आप देखिए तब जाके आप अच्छा कर सकेंगे तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक सुनते रहो मुस्कर रहो आपने अपना अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड पे आ गए हैं और लास्ट सेगमेंट के बारे में बातें करते हैं जी हाँ प्यारे विद्यार्थी मित्रों आप सबके लिए हम लोग हर हफ्ते एक नए करियर के बारे में बातें करते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं अमृतपाल कौर जी न्यू एज करियर श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारे ऐसे यूनिक करियर के बारे में आपको टॉपिक्स लेकर आती हैं आज हमने ऑडियो इंजीनियरिंग की बातें की हैं और इसमें जो एक्सेल कर सकते हैं उनके बारे में भी हमने क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में सुना अब अमृतपाल कौर जी मैं चाहूँगा कि कैसे हम लोग इसमें सक्सेस पा सकते हैं सक्सेस का मूल मंत्र क्या है इस ऑडियो इंजीनियरिंग में उसके बारे में बताइए <laughs> तो आगे अब हम बात करते हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस फील्ड को चुनने से पहले क्योंकि कोई भी फील्ड जैसा कि पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है सबसे पहले आपको फाइनेंसिस का देखना है फीस के अलावा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग आपको इंस्टीट्यूट सारे इक्विपमेंट्स देते हैं लेकिन जैसे ही आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मिनिमम पचास हजार से लेकर एक लाख रुपया अपने पर्सनल स्टूडियो या पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसमें माइक्रोफोन ऑडियो इंटरफेस हेडफोन्स मॉनिटर इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ये बेसिक है इसके बाद लोकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है आप किसी भी जगह से पे सीख सकते हैं लेकिन जो मेजर बिजनेस है उसके लिए चार सिटीज इंडिया में है मुंबई चेन्नई हैदराबाद और बेंगलोर और मुंबई क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे काम है तो आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं लेकिन आपको काम के लिए मुंबई रिलोकेट करना पढ़ सकता है जो कि एक काफी कॉस्टली सिटी है वहां पे रहना और सरवाइव करना सस्ता नहीं होता तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत बहुत जरूरी है इसके आगे इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि ऑडियो इंजीनियर्स का जो काम है वो इेगुलर टाइम का होता है अगर आप लाइव सेशंस uh, लेते हैं लाइव रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो ज्यादातर लाइव रिकॉर्डिंग्स रात को होती है और uh, जितने भी लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं ये सब डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा एरिया सिलेक्ट करते हैं तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिए। इसके बाद इंडस्ट्री में कनेक्शंस होने बस बहुत जरूरी हैं। अगर आप नेटवर्किंग नहीं करना चाहते तो आप शायद इस फील्ड में फेल हो जाएं। इसलिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है और जब आप अपनी सर्टिफिकेशन या डिग्री लेकर आते हैं आपको इस बात के लिए प्रिपेर्ड रहना पड़ेगा कि जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो अनपेड भी होती हैं लेकिन उससे आपके एक तो कनेक्शंस अच्छे बनते हैं दूसरी बात है आपको बहुत ही वेल्यूएबल हैंड्स ऑन नॉलेज मिलती है एक्सपीरियंस मिलता है तो इंटर्नशिप्स को भी हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि ये मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने काम की क्वालिटी को किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो पहली बात जब आप स्टार्ट करें तो लो पेइंग असिस्टेंट जॉब भी बुरी नहीं है फ्रीलांस काम भी आप कर सकते हैं लेकिन शुरुआत के टाइम में आप अगर सीखने के ऊपर जोर लगाते हैं और नेटवर्किंग पे जोर लगाते हैं तो आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता लेकिन कोर्स की फी के अलावा जितना भी इन्वेस्टमेंट है चाहे वो रिलोकेट करने का चाहे वो इक्विपमेंट खरीदने का इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसके अलावा जो इंजीनियर स्पेशलाइज करते हैं किसी फील्ड में जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन लाइव साउंड इन सब के लिए भी आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि इंटर्नशिप से शुरू करें पोर्टफोलियो बनाएं अपना नेटवर्क करें और जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में उनसे सीखें ताकि आप इस फील्ड में अच्छे से अपना करियर बना सकें मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है और अंत में मैं आपको फिर से कहूंगी कि फील्ड में जाने से पहले एक बार अपनी करियर काउंसलिंग जरूर करवाएं ताकि आप बाद में ना पछताएं कि कहाँ फंस गए बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया ऑडियो इंजीनियरिंग के फील्ड में कैसे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं और मुझे आखिरी आपकी बातें जो है अच्छी लगी कि जो लोग इसमें ऑलरेडी एक्सेल कर चुके हैं साउंड इंजीनियर्स हैं उनके साथ आप जो है आ, संपर्क साधे उनके साथ उठे बैठे उनके साथ सीखें उनके साथ एसट करें उन्हें उनके साथ काम करें तो क्या होता है कि पढ़ाई अपनी जगह है समझ अपनी जगह है लेकिन प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में जितना अच्छी तरह से उनके साथ आप काम करेंगे उनकी बारीकी देखिए किस तरह से वो चीज़ों को करते हैं सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन कौन कौन से यूज़ करते हैं सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर में सब कुछ हो रहा है या अलग अलग सॉफ़्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान में आएगा और हर सॉफ्टवेयर का एक अलग अपना मायना एक अलग तरीका अलग स्टाइल होता है उसको समझे और इन सारी चीज़ों को अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना तो एक और बात मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग रेडियो में हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से है ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करते रहते हैं तो यहाँ पर है कि आप शार्प माइंडेड हो के हर चीज़ को किसी भी चीज़ को अगर आप ऑडियो में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की टेक्निक आप पहले नोट कर ले उसके बाद फिर उसकी क्लीनिंग उसकी नॉइस रिडक्शन हो पहले तो नॉइस आए नहीं इसके लिए स्टूडियो बनाया जाता है स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो नॉइस की कोई बात आती ही नहीं लेकिन जब आप बाहर रिकॉर्डिंग करते हैं और डोर जा कर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ नॉइस की समस्या आती है स्टूडियो में करते हैं तो नॉइस रिडक्शन की बात नहीं आती है बस उस जो है एडेप्टिव uh, थोड़ी बहुत मशीन्स या ए वग़ैरह चालू होती हैं उसकी साउंड जरूर आती हैं तो वो आपको एडेप्टिव जो साउंड है उसको हटाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी चीज़ें आप बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए ध्यान रखेंगे तो फिर रीड करने में आपको या उसको फ़ाइनल प्रोडक्ट देने में या फाइनल uh, जो टच देने में आसानी होगी तो रिकॉर्डिंग में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एडिटिंग में उतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा होगी तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आशा करूँगा कि हमारी जो आज ऑडियो आज आज इंजीनियरिंग की बातें आपके समझ में आ गया होगा तो इस फील्ड में आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए स्वागत है आपका स्काई इज़ द लिमिट और इसमें बहुत अच्छा करें ऐसी शुभ के साथ एक बार अमृतपाल कौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और फिर मिलते हैं हम अगले नए करियर में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणित जय हिंद जय भारत ओम का शोर मोड़ के अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए चंचल चित्र का भटका पंची लौट सुनेर में आए सुख चैन रोखा पाए जब मन का मौन हो जाए सुख चैन